वो वो वो। लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जय श्री निरी भागवतवास आश्रम की जय परम जी श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री गुंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह रम हरि गोविंद जय जय जय yeah, जय yeah. तो वंदे हम सागरजात साइतम सारधूतम सहित श्रीकृष्ण चैतन्युपादा सहगणलमता आजा लुजौ कनकावीर्तन पित कमलायताक्षंभरधर्म पालौ बंदे जगत प्रिय पर्णवतांद्रांधस्या चुन्नील तमेवस्त्री गुर्ण नम निश्यामि पर प्रेम ृिम मधुरी गांधीरूया मंगलाय नारायण नमस्ते नरम चयीतम देवी सरस्वती व्या पपूजये छाकंपतृत्ता हे श्री सना प्रभो कर्णम राशे हे रूप दुर्ग दयावलोको हे भट्टुग सुसुमते रघुनाथ दासजीव मे कुंतमते दयांद्र तुलसी कामनमना चुराण पठन संगीनों बुनशाल बिहारी लाल की जय प्रेम में आचरण भले ही कैसा भी हो परंतु यदि लक्ष्य श्री युवन को सुख प्रदान करना है प्रेमास्पद को सुख प्रदान करना है तो कोई भी आचरण परम परम स्थिति बन जाता है शास्त्रों में वर्णन किया गया महादोषी भगवान के शरीर, महादोष अठारह महादोषों से रहित हैं इनमें दो दोष तो भगवान में है ही नहीं एक तो उल्वन कार कामता और एक शुष्क कामता उन्गन कामता का तात्पर्य है कि के केवल इंद्रिय सुख प्रीति रहित बिहार ऐसा भविष्य रूप में कभी ही नहीं प्रीति के कारण ही बिहार है प्रीत रहित होकर के वहां कभी बिहार नहीं और शुष्क कामता का तात्पर्य है कि एकांक प्रेम वो भगवत स्वरूप में कभी नहीं कि एक पक्ष को प्रेम कर रहा है और दूसरा पक्ष में प्रेम नहीं ऐसा कभी वहां पर जब तक उभय पक्षी प्रेम नहीं होगा तब तक भगवत स्वरूप में नहीं है बाबा की तंद्रा श्रम मिथ्या ये जितने भी दोष हैं वे सब गुण बन जाएंगे ये लीला के भाग है श्री प्रिया जी को प्रात काल बार बार तंद्रा आ रही है सखी जगा रही हैं, जाग गई है और जागते हुए भी सो रही है झूठ सो रही हाँ उठती है उठती है उठती सखी करिए रही है सखी प्रातःकाल हो गई जागो जागो जागती और फिर कहते कहते फिर सो जा तो ये जैसे तंद्रा थकान मिथ्या भाषण लोह चिंता ये सारे के सारे गुण बन जाएंगे यदि प्रेम से युक्त होकर के विराजमान है तो जिनको दोष कहा गया भी गुण बन जाएंगे तो ये दो गुण नहीं हैं एक तो कहीं शुष्क जो प्रेम वो शुष्क प्रेम नहीं और दूसरी ये जो उलवन कामता उलवन कामता का मतलब है कि प्रेम रहित हैं और फिर भी कहीं मिलन का व्यवहार हो रहा है वो भगवत स्वरूप में नहीं, दो नहीं। उभय प्रेम होना चाहिए और प्रीति के कारण ही वहाँ प्रेम में प्रवृत्ति है जितनी भी चेष्टाएं वो प्रेम मूलक है वे काम मूलक और इंद्रियों के संतर्पण मूलक वे चेष्टाएं है नहीं हैं कि प्रेम के अभाव में एक कहीं वस्तु मात्र समझ करके किसी वस्तु का भोग करना ऐसा भगवत में कभी भी नहीं है वहां प्रेम का ही आस्वादन है देह का आस्वादन नहीं भगवत स्वरूप की विशेषता परंतु श्री कृष्ण प्रेम की लक्ष्य को आगे रखकर के श्री प्रेम नगर की एक अद्भुत विशेषता है प्रेम पतन की अद्भुत विशेषता है कि वहां पर निकृष्ट वस्तु भी परम परम श्रेष्ठ हो जाए जैसे ब्रह्मा जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति और वो ये कह रहा है कि मुझे ये परम भाग्य की प्राप्ति हो कि मैं ब्रिज में कोई तीर्थ पतंग होकर के भी जन्म ग्रहण करूं और होकर के जन्म ग्रहण करूं और ब्रजवासों में किसी की भी मेरे ऊपर पड़ जाएगा श्री कृष्ण जिनके विषय में कहते हैं कि बुद्धपोण मत ना वे उद्धव भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आसाम हो चरण जुसाम हम श्याम एक सौ है श्री उद्धव जी की बचन है कल इनका लुख बढ़कर आए थे उद्धव कह रहे हैं आसान मान ये जो गोपी है हाथ जोड़कर के और दोनों तर्जनी उन तर्जनियों को मिलाकर के संकेत करते हुए कह रहे हैं आसान जो हाथ फैला करके ये जो आप खंड हो आसान इन गोपियों के चरण जम चरण का जो सेवन करने वाले हैं ऐसे बृंदावन की गुण लता औ करके मुझे जन्म मिले क्योंकि ये जो है, की ये जो जो है की हैं इनके ऊपर श्री ब्रजराज गोपियों की चरण रज पड़ी है सो so, आसान चरण जम जो ये आप ब्रजभूमिक हो इन ब्रपकारों की चरण का जो निरंतर सेवन करने वाले हैं ऐसे वृंदावन किमत गुल औषधि नाम वृंदावन में कोई गुलता औषधि होकर के मैं विराजमान जिसमें तना नहीं दिखे उसका नाम है गुल जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के चले उसका नाम है लता और जो छोटी होकर के विराजमान हो उसका नाम है औष जिसमें केवल पत्ती पत्ती हो तना नहीं दिखे उसका नाम है गुल झाड़ी कह सकते हैं हम लता कहते हैं जो किसी दूसरे के सहारे से ही ऊंची हो सकती है बढ़ सकती है किसी के ऊपर लिपट करके वृक्ष के ऊपर लिपट करके जो आगे चले बढ़े उसका नाम है लता और औषधि का तात्पर्य है कि जो कहीं उपयोगी होकर के भी बिराजमान है जो कहीं छोटे होकर के भी बिराजमान है वनस्पति का तात्पर्य है कोई भी वृक्ष सारी जो है वृक्ष जाति है वो सब वनस्पति की कोटी में आती तो गुणलता औषधि औषधि जो है वो कहीं जल में भी हो सकती है धरती में भी हो सकती है मैं छोटी बहुत घास जो है घास उन घास के रूप में भी जो विराजमान वे भी औषणीय है घास या जड़ या तने इनके रूप में भी विराजमान वे युवराजमान या दुस्तेजन स्वजन मार्य पथन चित इन गोपियों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए जिन गोपियों ने दुस्तेज आर्य पथ का त्याग किया माने परिवार से प्रेम माता गण सहज में ही त्याग नहीं कर सकती हैं वे स्वाभाविक रूप में ही शीला होती हैं परिवार के प्रति होती है तो वे स्नेह का त्याग नहीं कर सकती हैं और आर्य पथ का भी त्याग नहीं कर सकती हैं संस्कृति उनकी रक्षा में जितना आग्रह माता गणों का होता है इतना आग्रह और किसी दूसरे का नहीं होता है माता गण ही संस्कृति की मुख्य बाहिका होकर के विराजमान होती है और संस्कृति को को आगे की पीढ़ियों कहीं भी विराजमान होती है तो यार जम, स्वजन, स्वजनों से प्रेम इनको त्याग करना संभव संभव नहीं है स्वजनों का प्रेम वे ही निभाती है कुटुंब के प्रेम को और आर्य पथ को भी घर की जो मर्यादा है उसको भी संस्कृति को भी वे ही निभाने वाली होती है परंतु इन गोपियों ने अपने बंधु बांधवों के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम का भी त्याग कर दिया और आर्य पथ का भी त्याग कर दिया शास्त्र की जो मर्यादा है उसका भी त्याग कर दिया और भेजुर पद भी श्री श्याम सुंदर के जिस मुकुंद में श्याम सुंदर विराजमान है वहां के मार्ग का उस पदवी का सेवन करते हुए ये ब्याजमान हुई अर्थात अभिसार करते हुए श्री शाम के पास में पहाड़ी जिस अभिसार में लोक की मर्यादा भी तोड़ रही है और वेद की मर्यादा को भी तोड़ रही भेजें मुकुंद पदवीन अब मुकुंद पदवीन कहकर के श्री कृष्ण के माधुरी के आस्वाद में इनको जो सुख की प्राप्ति है वैसे सुख की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है मुकुमाने आनंद मुकुमाने मोक्ष तो जो मोक्ष प्रदान करें उनका नाम मुकुंद मुकुम दाती मोक्षम जो मोक्ष को प्रदान करें उनका नाम मुकुंद अथवा मुकुम आनंदम ददाती जो अपूर्व आनंद प्रदान करने वाले हैं सर्वोत्तम आनंद कहीं है तो वो श्री गोविंद भजन ही सर्वोत्तम आनंद है और मोक्ष यदि कही है संसार से बंधन से दूर करने का कोई उपाय है तो भक्ति के बिना कोई दूसरा उपाय है ही नहीं न कर्म है न ज्ञान है भक्ति ही संसार को छुड़ाने वाली है कर्म ज्ञान शिथिल कर देंगे छुड़ाएंगे नहीं भक्ति के द्वारा ही पूरी तरह से कहीं संसार छूटता है तो भेजो मुकुंद पद्मी वे मुकुंद की पदमी मुकुंद के मार्ग का निरंतर निरंत का सेवन कर रही है ढूंढ धुड़ रही है कुछ श्रुतियों ने पार कर लिया कुछ श्रुति ढूंढ जिन्होंने भक्ति को अपनाते हुए रागानुगा मार्ग को अपनाया और श्री राधा रानी के अनुगति को ग्रहण किया और अनुभत्ति को ग्रहण करके यदि उन्होंने उपासना की कामात्मिका उपासना की तो काम उपासना करके वे नायिका पद को प्राप्त हो जाएंगे गोपी को प्राप्त हो जाएंगे यदि ग्रहण किया तो राधा रानी की दासी बन जाएंगी दोनों हो सकती नायिका भी बन सकती है और दासी भी बन सकती है तो कुछ श्रुति तो श्री राधिका की दासी बनकर के विराजमान हुई और कुछ श्रुति श्रुतचरी गोपी बनकर के रास में कृष्ण की प्रिया बनकर के विराजमान तो पांत भेजुदीन श्रुति अभी भी ही मात रही हैं उनको अभी मार्ग मिला रही है। जब रागा पुरानी का दर्शन करके उनके हृदय में लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होकर के अनुत्य ग्रहण करेंगी तब जाकर के उनको वो की, श्री कृष्ण चरणारिंद की और श्री राधिका दास की उसे भी बढ़ करके उनको प्राप्ति हो। तो इन गोपियों की चरण रेणु का चरण का सेवन करने वाले जो बृंदावन की श्याम माने अभिलाषा कर रहे हैं मुझे जन्म मिल मैं वहां पर हूं मेरी स्थिति होगी मैं जन्म प्राप्त वृंदावन की गुणलता औषधि होगा जितने भी आए, इन लताओं का आश्रय लेकर के ही ब्रे आए। कोई पहले से फ्लैट खरीद करके और अपनी फाइल साथ में लेकर के वृंदावन नहीं आया साफ लगोटी लगा करके एक बार आ गए वृक्षों के भरोसे वृंदावन की लताओं के भरोसे ये पुरानी रस्तों की जो नीति है वो नीति यही रही ये नहीं कि पहले अपनी व्यवस्था बैंक बैलेंस में बैंक में जमा कर लिया फिर ब्याज में अपना काम चलता रहेगा ऐसी व्यवस्था कोई नहीं आए जो भी आए तो जो भी वे को पुराने उनकी स्थिति तो ये रही कि वे सब कुछ और लता पता के से आए और ये मानते रहे कि लता पता ही हमारे है। श्री नंद महोत्सव की बधाई है हमारो नंद बड़ो जजमान कोई नंद बाबा के पास में बधाई जाते हुए ब्रिजवासी कह रहे हैं तो हम जो यहाँ पर आए हैं हमारे नंद नंद्मान नंद बाबा हैं है। हम तो इनके भरोसे आए ऐसे ही ये वृंदावन की जो वृक्ष लता है इनके भरोसे ही रसजन शिव वृंदावन में आते हैं तो भरोसा लता पता का करना ही चाहिए और ये शिव वृंदावन की कल्प लता कल्प वृक्ष वृंदावन की रज ये सब की सब चिंतामणि है अब जब एक चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी यदि वृंदावन के ऊपर विश्वास हो तो श्री वृंदावन फिर सारी चिंताओं को भी दूर कर तो बड़े श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज उनका पावन स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए कह रहे बोले यहां पर तो सब चिंतामणि चिंतामणि है यहाँ पर चिंतामणि नाम चिंतामणि गुरु चिंतामणि श्री श्री एक-एक लता लता ये सब कल्प कल्प लता होकर के के विराजमान फिर किसकी चिंता करें किसी सेठ सेठानी के भरोसे में नहीं आए हैं यहाँ पर जो आए हैं वो आए हैं श्री वृंदावन की लता पताओ के भरोसे ये सब संतगण सब वृंदावन की लता पताओं के भरोसे आए और यदि कोई शेठ सेठानी आए तो उनसे बड़े बाबा छोटे बाबा ने कह दिया अब तो यह है कि हमारे पास में किसी बड़े से बड़ी से, कह दिया बड़े बाबा ने कि हमारे पास में कोई बाबा मतान सेवा कर रूप से फुल उठा के ले जा और एक कृपा कर करना फिर दोबारा आना मत ये गया बड़े बाबा जी मेरे तो ये रस की रीति रही तो यहां पर वृंदावन के लता पता के भरोसे ही बेहसन सर्वदा सर्वदा बिराज यादवीगण ब्रं ढूंढ नहीं है मिला नहीं है परंतु इन गोपियों ने श्याम सुंदर को ढूंढ करके प्राप्त कर लिया भेज मुकुंद पद्मी श्याम सुंदर के मार्ग को ढूंढते ढूंढते इन्होंने प्राप्त कर दिया अब जो छोटी वस्तु है वो छोटे पद को ये सब प्राप्त करना चाह रही है उद्धत जैसा व्यक्ति श्री वृंदावन में गुणता औषधी होकर के जन्म लेना चाहता है तिरक जन्म ब्रह्मा जी तिरक पशु पक्षी कीतंग में जन्म लेना चाह रही है ऐसे ही श्री कृष्ण का भी स्वभाव है कि प्रेम में श्री कृष्ण छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार है जहा प्रीति होती है वहां छोटे से छोटा कार्य करने में भी प्रेमी जन को बड़ा सुख की प्राप्ति होती है जैसे जी कह रहे हैं कि सारथ्य सेवन, दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणाम स्नेह देश पांडिश जगत प्रणतिश्लो भक्तिम करो दृप्ति ही श्री श्रीपति मानी युधिष्ठिर महाराज भक्तिम करो तो चरणारे श्री कृष्ण के साथ में अपूर्व भक्ति करते हैं और श्री कृष्ण भी तुम युधिष्ठिर की उन पांडवों की छोटी से छोटी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं सारथी श्री कृष्ण अर्जुन के पांडवों के सारथी बनते हैं पुराने रथ की जो स्थिति थी उनमें रथी बैठता था ऊंचा सारथी बैठता था नीचे और कई बार सारथी के कंधे के ऊपर रथी अपने चरण रखता था और चरण से ठोकर देकर के धक्का देकर के वो कहता था अब रथ को दाए चलाओ अब बाए न चलो अब और दाह चलाओं को बोलने की जरूरत नहीं तो कंधे के ऊपर चरण चरण चरण के, इशारे से धक्का की फोकर मार करके बताया जाता था कि रस को दाहिने ले चलना है कि बाय ले चलना श्री श्रीतामे ने कहा कि अर्जुन का रथ ही जिनका घर अर्जुन के घोड़े ही जिनके कुटुंबी श्री कृष्ण कभी घोड़ों को खुजाए कभी उनको नहलाए कभी उनके कोई घाव लग गया है तो उसे का तेल लगा करके उसके घाव को भरे घाव में मलहम लगाए कभी रथ में हथौड़ी कीला लेकर के रस में कीला ठोक करके उसको पक्का करें कभी रथ की जो आ, आगे का मीड़ है उस मीड़ को वे कसकर के बांधे डोरी से अपने हाथ से कसकर के कील तो लगा दी पर कील के ऊपर भी रस्सी जो है उसको घुमा करके ऐना देकर के रस्सी को फिर बागते हुए बिराजमान हो कभी रथ को झाड़ते हुए बिराजमान हो कभी रथ को सजाते हुए विराजमान हो तो जैसे ग्रासी सदा अपने घर को सजाने में ही रहता है ऐसे अर्जुन के रथ की जिनका घर है और उनको सजा रहे हैं अर्जुन के घोड़े ही जिनके कुटुम्बी होकर के विराजमान कभी उनको खुजाए कभी थपथपाए कभी नहाए कभी उनकी चिकित्सा करें तो सारथी सारथी सारथी बने का जितना भी कार्य है उसको श्री कृष्ण करते हैं फिर पारिषद सभा में बैठे हैं युधिष्ठिर की में तो पारिषद बनकर के सभा में बैठ रहे हैं और उचित सलाह देते हुए कह रहे हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कृष्ण मैं आपकी विभूतियों की सेवा करना चाहता हूं श्री कृष्ण बोले दादा ये क्या दिमाग में कहां से ये कीड़ा घुस गया इसकी क्या जरूरत है अरे राज्य क्यों कर रहे हो बोल मैं जगत के सामने एक नजीर रखना चाहता हूं एक पुरुष बनकर के उपस्थित होना चाहता हूँ एक सीख खड़ी करना चाहता हूँ कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करें उनकी कठिन से कठिन कठिन दुर्लभ से दुर्लभ भी उनके पूर्ण हो सकती हैं। और यदि कृष्ण का किसी ने आश्रय नहीं ग्रहण किया है और वो अपने साधन और उपकरणों के बल पर यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो उसको सिद्धि नहीं मिली मैं ये दिखाना चाहता हूं धोखेबाजी वास्तविक भाव ये नहीं में भाव ये है का कि द्वारका का अपूर्व वैभव है परंतु श्री कृष्ण कभी कभी मेरे यहां पर भी आते हैं अब द्वारका जैसा वैभव तो हमारे पास में है नहीं हम तो एक छोटे से राज्य है वो भी राज्य का बंटवारा हुआ हसनापुर के राज्य का तो आधा राज्य अभी चला गया है वो दुर्योधन के पास में आधा राज्य हमको दे दिया गया है इंद पुस्तक वो भी छोटा जो भाग है वो किसी तरह से हमको मिल गया जो मूल माल है उसको तो पचा करके बैठ गए हैं गई जी वो धृतराष्ट्र जी दुर्योधन जी कोई बात नहीं लेकिन हम तो इतने में संतुष्ट है तो हमारे पास में इतने साधन नहीं है पंत कृष्ण हमारे पास में आते हैं तो द्वारिका में उनके पास में जितना वैभव है वैसा वैभव ही हो पंत कुछ थोड़ा हो तो मिलते जुलते कहीं कृष्ण को कोई असुविधा नहीं हो इसलिए मेरे पास में भी पारमेष वैभव हो ये पारमेष वैभव चारे किसके लिए कृष्ण के सुखी तो तत्वतः चक्रवर्ती राज्य चक्रवर्ती पद मुझे मिल जाए यज्ञ करने पर अभिलाषा नहीं है अभिलाषा है कि गोविंद मेरे घर में आए हैं श्री कुंती जी चाह रहे हैं कि देव देनेश की कैसे पूजा करो कैसे इनके ऊपर निहाल हो जाओ कृष्ण यदि इंदम पुस्तक में आए हैं तो श्री युधिष्ठिर सारे पांडव बस नाच रहे हैं ये कह रहे हैं कृष्ण को कहा उठाए कहा बैठाए कैसे सब कुछ समर्पित कर दे ये ये दशा और इसके लिए चाह रहे हैं कि सारा वैभव श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए द्वारका के वैभव को तो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे परन्तु तो अधिकांश वैभव श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए इतनी अभिलाषा इनके हृदय में विराजमान है इसीलिए पारमिष्ट काम भी है तत्वता मेरे पास में धन बढ़े मेरा अधिकार बढ़े ये अभिलाषा नहीं है अभिलाषा है कृष्ण सेवा एक बात ये तो भीतर की बात कभी कहेंगे नहीं। पर नहीं जवान पर नहीं लाएंगे तो मैं कृष्ण सेवा के लिए वैभव चाह रहा हूं ऊपर से दिखाने के लिए कह रहे हैं कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा को उपदेश प्रदान करे राजस्व यज्ञ के द्वारा मैं यह जगत को स्थापित करना चाहता हूँ जगत को बताना चाहता हूं कि जिसने कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण किया वह दुर्लभ कार्य भी कर सकता है सभा में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण भी पार्षद बने हुए हैं जी ने कहा कि राजसुएन गोविंद राजसुएन कृष्ण राजेन गोविंद राजसुएन पावनिक गोविंद राज, करके पावनी विभूति के द्वारा आपकी अर्चना करना चाहता हूँ श्री कृष्ण हंसते हुए बोले बोले दादा ये मनोरथ छोटे मोटे राजाओं का नहीं है मांडलिक राजाओं का नहीं है ये मनोरथ तो किसी बड़े चक्रवर्ती राजा के द्वारा ये किया जा सकता है रायसु यज्ञ तो बहुत विस्तार का चीज है एक सोपारी भी कहीं रखनी है तो उसके लिए पूरा का पूरा राष्ट्रीय का जो विधान है, उसमें उसकी पूरी हो के तब जाकर एक रखी एक एक-एक दिन तक ये नहीं है कि बस कह दिया कि में अभा देव सर्वे पूरा ऐसा करने से काम नहीं होगा एक एक सुपारी रखने में भी पूरी की पूरी उसका जलाधिवास अन्नाधिवास जितने भी पूजन के प्रकार हैं, वो सब होंगे इसलिए बहुत दिनों तक कई वर्ष तक चलने वाला वो रायश्री यज्ञ का विधान होता है और बड़ा खर्शीला होता है वो मामूली बात नहीं है तो इस विधान को करना बहुत कठिन बात है उसके पहले पहले दिग्विजय करनी पड़ेगी सारी दिशाएं जीतने में आ गई परंतु पूर्व दिशा पटना वो जीतने में नहीं आया जरासंध श्री कृष्ण ने चतुराई पूर्वक भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवाया सेना लेकर के जरासंध को पराजित नहीं किया जा सकता था वहां पर कूटी टी चले और जरासंध को इस बात के लिए राजी कर दिया कि दई रक्षी युद्ध कार्य दो तो व्यक्तियों का युद्ध होगा बास कोई तीसरा बीस में नहीं आएगा जरा संघ को इस बात के लिए राजी करके केवल भीमसेन के द्वारा बड़ी चतुराई से उपदेश देकर के श्री कृष्ण ने जरा संध को बरवा दिया तो का काम श्री के तो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है तो सारथ्य पारिषद ये पारिषद माने सभासद सांसद बन करके श्री कृष्ण सारे कार्यों को संपादित कर रहे हैं युधिष्ठिर के परिषद ने मंत्री परिषद में विराजमान होकर के कृष्ण सारे कार्य को कर रहे हैं फिर सेवन अनेक बार अर्जुन जो है उनके पैरों को दबाए युधिष्ठिर के पैरों को दबाए सेवा करने में तैयार और रायसरी यज्ञ में भी श्री कृष्ण ने कह दिया कि जो सेवा कोई नहीं करेगा वो सेवा हम लेंगे अब तो सेवाओं को तो किसी ने लिया नहीं ये दो सेवा है भी ऐसी कि सब मुझ पाते हैं एक तो ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा वो किसी ने नहीं ली और एक जूठन पत्तल उठाने की सेवा ये दो सेवाएं किसी ने नहीं ली और श्री कृष्ण बोले जो सेवा कोई नहीं लेगा वो हम लेंगे इन सेवाओं को सबने ले सेवा सबने हाँ हम हमने ले ली अपने अपने काम को चुन लिया है कृष्ण बोले ये दो काम रह गए हैं ये हम करेंगे अभी इन इन पर कोई आगे मन कि ये सेवा हम लेंगे तुमने छोड़ दी थी अब ये सेवा हमारी और इस सेवा में आप किसी दूसरे को हाथ नहीं लगा सो so, ब्राह्मणों की उच्छिष्ट पत्तल उनको उठाना भोजन के बाद में वैष्णवों की और वैष्णवों के ब्राह्मणों के चरणों के प्रक्षादन की सेवा कृष्णे पादावने बने वहां पर निरूपण किया गया कि भोजन परोसने का जो काम था रसोई का काम वो परोसने का काम भीमसेन गया जो ज्यादा खाएगा वो एक दूसरे को खिला सकेगा जो नहीं खाने वाला को है इससे भीमसेन को परोसने का काम सबको ज्यादा ज्यादा परोसे रसोई का जो काम है वो द्रोपति अपने हाथ से द्रोपति कर रही है पूजा की जितनी भी सामग्री है उसको इकट्ठा करना और कर्मकांड की यज्ञ की सारी व्यवस्था को धर्मशास्त्र की और यज्ञ की व्यवस्था को देखना कर्मकांड उसको सहदेव को प्रदान किया श्री कृष्ण वहां पर ब्राह्मणों की चरण सेवा करने का जो कार्य है उसको ग्रहण करके विराजमान है जो अः खजाने का काम है वो दिया दुर्योधन दुर्योधन के हाथ में चक्र का चिन्ह था यह भीतर हीतर तो युद्धि से जलता था कि किसी तरह से जो दुर्योधन है वो भीतर भीतर जल रहा है कि युद्धि का खजाना खा खाली हो जाए इसलिए जहां पांच रुपए खर्च करने हो वहां पचास खर्च कर ले जाओ तो खर्च करो बोले इतने की जरूरत नहीं है बस खर्च करो और फिर जो बचे उसका हिसाब हमको बात में दे देंगे तो क्योंकि उसके हाथ में चक्र का चिन्ह था जितना खर्च करे उससे ज्यादा पैसा आ जाए ये उसकी विशेषता थी श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से खजाने का सारा जो कार्य है वो दिया हुआ है श्री दुर्योधन और कह रहे हैं इंटरेस्ट मनी ये जाओ तुम और खर्च करो फिर हिसाब देते तो इंटरेस्ट मनी सबको ज्यादा से ज्यादा देते दे। कम नहीं करेंगे तुम्हारे पास में खूब हाथ में रहना चाहिए ऐसा सबको दे दे, और फिर उसके से अपने लेते दे। तो ऐसे श्री कृष्ण सेवन सेवा करने में भी तो सारथ्य पारिषद सेवन सख्य अब सखा बन करके भी विराजमान सखा बनकर के जहां एक आसन पर बैठना एक शैया के ऊपर बैठना साथ साथ पंक्ति में बैठकर के भोजन करना ये ये प्राप्त है इनको सखा पने का जो भाव है वो भी श्री कृष्ण ने दिखाया फिर दूत, दूत बनकर के ये जान कौरव की यहां पर सभा में जाना हो तो दूत बनकर के जान श्री कृष्ण बिना संकोच के सभा में ये कह रहे हैं कि श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि यदि हमको आधा राज्य नहीं देते हो तो हमको केवल पांच गांव दे दो इतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे श्री कृष्ण को उस उसने दुर्योधन बात बांधना चाहा और अपनी सेना को भेजा कि बात लो श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए सारे सैनिक मूर्छित हो गए कि किसको बाद है कृष्ण तो अनेक रूप दिख रहे हैं सभा में विष्णु का दर्शन करा दिया आपने एक जगह का दर्शन कराया फिर अनेक कृष्ण उनका दर्शन कराया सारी सेना दुर्योधन एकदम चरणों में घिर गया और मन में विचार किया के कृष्ण कहीं मेरे विरोधी नहीं हो जाए इसलिए श्री कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े तोरण द्वार सजाए मेवा लेकर के आया दुर्योधन की मेवा त्यागी और शाक विदुर घर खाए आपने दुर्योधन की मेवा का भी कर दिया और पिदुर जी के यहां पर शाक खाने के लिए पहुंच गए हैं तो ये दौत फिर बीरासन बीरासन का तात्पर्य है क्या अर्जुन सो रहा है पांडव सो रहे हैं और स्वयं एक घाटू को नीचे दाप करके दूसरा घाटू ऊंचा रख करके हाथ में तलवार लेकर के दरवाजे के ऊपर बैठ कर के पहरा देना कहीं सोते हुए व्यक्ति के ऊपर कोई आक्रमण न कर ले उसका नाम है वीरासन रात भर जप करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के रक्षा करना ये वीरासन तो वीरासन करते हुए फिर अनुगमन युधिष्ठिर की सवारी निकल रही है उस समय श्री कृष्ण अनुगमन करते हुए विराजमान हो रहे हैं पीछे पीछे चल रहे हैं अनुगमन कर रहे हैं रहेवन कभी युधिष्ठिर की स्तुति करें और प्रणमन कभी युधिष्ठिर को प्रणाम करें कुंती जी को युधिष्ठिर को भीमसेन को प्रणाम करें अर्जुन को अपनी छाती से लगाए मित्र करके समझे जो सहदे नकुल हैं उनको आशीर्वाद देते हुए विराजमान है स्निधेश जगत प्रणति विष्णु हो ऐसे पांडवों के प्रति श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत स्नेह हैं और जगत प्रणत श्री कृष्ण ने पूरे जगत को बाध्य कर दिया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के चरणों में झुके युधिष्ठिर महाराज की आश्रित स्वीकार कर तो जगत प्रणति जगत को प्रणाम करा दिया जगत प्रणति वृष्ण हो जगत जगत की प्रणति जो है वो भी जगत को युधिष्ठिर के चरणारिंद में जिन कृष्ण ने झुका दिया ऐसे वृष्ण हो भक्तिम करो इंद्र ही चरणारे वे युधिष्ठ महाराज श्री कृष्ण के चरणारृंद में भक्ति करते हैं युधिष्ठ क्यों नहीं भक्ति करेंगे ऐसे जो कृष्ण हैं उनके भी चरणारुंद में युद्धि भक्ति करते हैं तो जो छोटी से छोटी हीन सेवा है उस हीन सेवा को भी करने के लिए श्री कृष्ण विराजमान हैं अतः प्रेम की महिमा प्रेम नगर की एक महिमा दिखाई एक स्वभाव दिखाया कि इसमें निकृष्ट सेवा भी उत्कृष्ट तो बन जाती है परम उत्कृष्ट होते हुए भी कृष्ण निकृष्ट से निकृष्ट सेवा करती है दोबारा सार्थ की आज्ञा का पालन करना उसे उचित सलाह प्रदान कर ये सारथ परिषद मैंने मंत्रिमंडल की बीच में विराजमान हो करके, सभा में बीच में विराजमान होकर के उचित सलाह उसमें प्रदान करना पार्षद बनना बनना, फिर सेवन छोटी सी से छोटी सेवा, ब्राह्मणों के चरण धोना साफ सेवा करते हुए सख्त और दौत्य सखा पने का कार्य कर रहे हैं दूत बनकर के कौरों की सभा में जा रहे हैं वीरासन रात्रि को जाग रहे हैं और जाते हुए पहरा दे रहे हैं फिर अनुगमन श्री युधिष्ठिर की सवारी निकल रही है तो पीछे पीछे चल रहे हैं आगे युधिष्ठिर चल रहे हैं उनके अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं अनुगमन स्तवन उनकी प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं फिर प्रणबन युधिष्ठिर को प्रणाम कर रहे हैं देश जगत प्रण ऐसे पांडवों के प्रति स्निध पांडवों के प्रति जगत प्रणृति जगत को प्रणाम करवा रहे हैं जगत को झुका रहे हैं ऐसे कृष्ण की भक्ति करो कि नृत्य चरणार्थी नृत्य युतिष्ठ श्री कृष्ण श्री के चरण चरणार्थिन्य की निरंतर निरंतर भक्ति कर प्रेम के कारण आदि के बासल्य सख्स दास इत्यादि यथोचित जो प्रीति है उनके कारण श्री कृष्ण सेवा करते हुए विराजमान है और उसने छोटी से छोटी सेवा करते हुए भी विराजमान अब कहीं कोई सखी श्री राधिका को समझाती हुई कह रही है मंजुला के सखी आपको हा। मान छोड़ दे श्री दूती श्याम सुंदर किशोरी कि जी से कह रही है कि अरे सखी जिसने तेरे चित्त का आकर्षण कर लिया है वह कृष्ण जिसको तूने ने नयन जी नी करता नेत्रों का अंजन बना लिया था हरिक जिसको तूने अपने गले का हार बनाए नेत्रों का अंजन बनाए गले का हार बनाया तो शिवप्रिया जी के गले में भी नीलम का हार विशेष रूप से विराजमान है नीलम प्रिया जी का प्रिय रत्न है प्रत्येक तो आभूषण में में बीच कृष्ण के के आभा कारण इंद्र नीलमणि शिवप्रिया जी के आभूषण में जली हुई so, सो नैनाजनिक करता है नेत्रो का उनको अंजन बनाया है और हर करता है नीर मनी, नीर मनी का हार भी तूने बनाया हुआ है, मंजुला, सुंदर। संपत्ति वो ही कृष्ण जिसको तूने ने आंखों का काजल बनाया जिसको तूने गले का हार बनाया वो कृष्ण आज तेरे चरणों का अल्ता बनना चाहता है क्या संदर्भ आ बड़ी चमत्कार पूर्ण बात कर रहे हैं अतः तेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है सीधे सीधे ये बनना तो चाह रहा है, है। अथा तेरे चरणों में झुक रहा है मानन नय संप्र गंत हुई है अरे माननी वो श्री कृष्ण इस समय तेरे संपत्ति माने माने इस समय चाहता है वो अनुरक्त प्यारा अलक्ततम चरणों का आलता वो तेरे चरणों का आलता बनना चाह रहा है अभी सखी अब तो तू मान का त्याग कर ले और प्यारे का सम्मान कर प्यारे आ रहे हैं उनके सामने अब टेढ़े वचन कहना उनका सम्मान करते हुए तुझे ये सखी ऐसे वचन प्राय कहती है अभी तुझे श्यामा रात बड़ी प्यारी है क्योंकि राका निशान में उजेली रात में अभिसार करने में असुविधा होती है परंतु तो अंधेरे में श्यामचंदर के पास में अभिसार करने में बड़ी सुविधा होती है तो तुझे कृष्णा रात्रि बड़ी प्यारी है तुझे नीलम के गहने बड़े प्यारे हैं आंखों में भी तेरे काजल लगा रखा है तुझे नीली साठ का नीली साड़ी बड़ी प्यारी है फिर कृष्ण नाम सुनते ही उछल उछल तो पड़ती है नाराज क्यों हो जाती है इसलिए अल कृष्ण के साथ में नाम भी तेरा कृष्णा है कृष्णा नाम नाम काली तुझे तुझे तुझे पसंद शाम तुझे पसंद तुझे शाम पसंद पसंद फिर शाम का अब कर रही है इससे कृष्ण का नाम सुनकर के अवान का त्याग कर दे त्याग कर दे। श्री राधा सदानी जी में श्री सखी को अभिशार करते हुए श्री किशोर जी से कह रही है कि तुझे श्यामा रात्रि पे कृष्णा तेरा नाम है श्यामा रात्रि तुझे प्यारी आभूषण प्यारे हैं फिर कृष्ण से इतनी की क्यों धारण किए है अब तो उस की का क्या करें? वो वही भाव यहाँ पर है कि कृष्ण स्वयं जो नय नान जी करता है, जिस कृष्ण को तूने ने अपनी आंखों का काजल बना दिया हारित करता है, जिसको गले का हार बना लिया और नील नीलमणिंद मंजुरा नील मणि इन्द्र नील मणि नीलम वो परम परम मंजुल होकर के विराजमान है उसको गले का हार बनाया है सुंदर इस समय बनना चाहते हैं तेरे चरणों का आलता बनना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ होकर के जो विराजमान एक मुहावरा है आंखों का अंजन नैनों में बसा लूं आंखों का अन्य गले का हार एक मुहावरा है ऐसा जो पूरी वस्तु है उसको कहा जाता है ये तो आंखों का सुरमा है जिसको देखना अच्छा लगे एक मुहावरे का प्रयोग है ये नैनों का नैनों का काजल बना करके बसा लू मित्रों में बसा लूं ये एक मुहावरे का प्रयोग है ऐसे ही कले का हार बना करके प्यारों को बसा लू गले का हाथ ये भी प्रियता का प्रतीक है तो नेत्र काले का हार होकर के जो पद पर विराजमान था वही आज छोटा होकर के तेरे चरणों का अंता बनना चाहता है तो यहाँ पर जो निकृष्ट वस्तु है वो उत्कृष्ट है श्याम सुंदर उत्कृष्ट होते हुए भी निकृष्ट से निकृष्ट चरणों के तल के स्थान को भी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है तो ये प्रेम की मेहमा ही उत्कृष्टतम व्यक्ति भी छोटी से छोटी सेवा छोटे छोटे पद को प्राप्त करने में भी अपने आप को धन्य समझता है और वो कृतकृत करके अपने आप को तो ये रस की अपूर्व रीति तो माननीय संप्रंतु प्रियो में लगता है पदियों अलग यहां पर श्री श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर की प्रीति ही मुख्य वस्तु है इसलिए सावधारणा श्रुति ही मुख्य होती है प्रकरण श्रुति मुख्य नहीं होती एक सामान्य नियम एक चांस कद आप उन सब भगवान स्वयं ये है सावधारणा श्रुति किसी अन्य देव की पूजा की जाएगी उस पूजा के प्रकरण में उस देवता के लिए कहा जा, जाएगा जैसे गणपति अथर्वण स्तोत्र उसमें कहा जाता है कम पृथ्वी कम आकाशा अब गणेश जी की महिला में गायन किया जा रहा है परन्तु तो ये जो वचन है ये एक विशेष प्रकरण में है एक विशेष संदर्भ में एक रेफरेंस में इन शब्दों को कहा गया इसलिए ये अंतिम वचन नहीं है परंतु तो जहां कोई रेफरेंस नहीं हो फिर कोई वचन कहा जाए वो वचन ही प्रधान होता है जैसे कोई प्रसंग नहीं है और बाबर श्री सूची कह रहे हैं श्रीमद् भागवती संहिता कह रही है कृष्ण भगवान स्वयं हमने जो अवतार वर्णन किए कोई प्रसंग नहीं है किसी पूछा नहीं इनमें कौन प्रधान है तो अपनी तरफ से कह रहे हैं शास्त्र अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जितने भी अन्य अवतार हैं वे अंश और कला अवतार हैं अवतारी श्री कृष्ण तो इसको हम कहेंगे सावधारणा श्रुति मान्य संपूर्ण शास्त्र को दृष्टि में रखकर के कोई निष्कर्ष दिया जाए उसका नाम है सावधारणा श्रुति ये सावधारणा श्रुति हुई एक विशेष अवसर पर कह दिया जाए उसको हम कहेंगे प्रकरण श्रुति प्रकरण श्रुति जैसे राजा के किसी सेवक का व्यवहार है और सेवक ने राजा से आकर के कहा कि सरकार आपके इस छोटे से दास की परसों शादी है आप कृपा करके पढ़ा रहे आप आएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा प्रार्थना कर रहा है और राजा का पूरी सेवक है राजा बोला हाँ हम जरूर आएंगे तो हमें खबर करवा देना कि निकासी कितने समय पर निकलेगी बारात कब निकल रही थी उसने खबर करवाती है बारात की बिल्कुल तैयारी है राजा जल्दी से तैयार पहले से ही तैयार था जल्दी से और तैयार हो के रथ में बैठ करके आया और रथ में बैठ करके आया और रथ को तो उसने चौराई को छोड़ दिया और जहां बारात निकल रही थी उस बारात में पैदल पैदल चलते हुए आगे आकर के बरात में शामिल हो गया सब लोग राजा को प्रणाम कर रहे हैं आइए आइए आइए मरे आई, आई अब राजा तो चल रहा है पैदल पैदल और दूल्हे बैठा हुआ है घोड़े पर दूल्हे के ऊपर छत्र चमल लग रहे हैं राजा के तो ऊपर छत्र चमन नहीं है राजा अपने छत्र चमक सबको छोड़ आया और पैदल पैदल, पैदल चल रहा है धराती बनकर बिना छत चमल के बराब की भीड़ में आगे जब तक सब लोग आगन दे रहे हैं वो तो बात अलग है परंतु वो चल रहा है बिना लवास्मा के पैदल-पैदल चल रहा है ऐसे ही अनेक अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि श्री कृष्ण कहीं शिव जी की वंदना कर रहे हैं श्री कृष्ण कभी भगवती अंबिका उनका पूजन करने के लिए आप जा रहे हैं अंबिका बंधन अंबिका देवी की आराधना कर रहे हैं कभी श्री इंद्र की पूजा ब्रिजवासी कर रहे हैं नंदा कर रहे हैं फिर इंद्र की पूजा कर रहे हैं फिर उसका खंडन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण का ये किसी देवता को प्रणाम कर देना लौकिक देवता को प्रणाम कर देना वह प्रणाम कर देना तत्वता प्रकरण श्रुति है वह सावधारणा श्रुति नहीं है सावधारणा श्रुति यही है कि प्रीति ही प्रधान है और जहाँ प्रीति प्रधान है वहां श्री कृष्ण छोटे बड़े ही रहते हैं क्योंकि सावधारणा श्रुति सर्वदा प्रधान होती है प्रकरण श्रुति सर्वदा गौड़ होती है इसलिए कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों के चरण धोना इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई ब्राह्मण बड़े हो गए ब्राह्मण क्या बेचता है कृष्ण के आगे उसको तो कर्म के कारण कोई शरीर मिल गया होगा अभी ब्राह्मण का शरीर मिल गया है अभी कहीं खटी का शरीर मिल जाता किसी शुद्ध का शरीर मिल जाता होता कर्म के अनुसार कहीं भी जा सकता था तो ब्राह्मण का शरीर मिल गया इसलिए ब्राह्मण कोई बड़ा हो गया और कृष्ण छोटे हो गए ये बात नहीं है जो मानी जाएगी वो कौन सी वस्तु मानी जाएगी वह सावधारणा श्रुति मानी जाएगी प्रकरण श्रुति नहीं मानी जाएगी प्रकरण श्रुति में एक विशेष अवसर पर ब्राह्मण के चरणों को धोया जा रहा है पूजा जा रहा है परंतु इससे कोई ब्राह्मण बड़ा हो गया हो हमेशा ही बड़ा हो गया हो सो बात नहीं है श्री कृष्ण ही हमेशा बड़े रहेंगे जो सावधारणा श्रुति है शास्त्र का जहा वास्तविक तात्पर्य है वो तात्पर्य ही प्रधान होगा अन्य जितने भी विधान है वे सब गौण होकर के इसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि तम प्रकाश अब यहां पर कह रहे हैं कि जहां पर अपने ये पंद्रहवा गुण गोड़। है छत्तीस गुणों का वर्णन किया गया है यहां पर कहते हैं ना तेरे शरीर के छत्तीस देखे महावरा छत्तीस तो अमित अनेक के तो पर 36, यहांतीसों का वर्णन किया गया है तो उन 36 में गुण उसका वर्णन किया जा रहा है कि छत्तीसवां प्रकाश है, अरे बड़ी आश्चर्य की बात है कि चरत में तमोगुण की और रजोगुण की बड़ी निंदा की जाती है व्यक्ति को बुद्धि भ्रमित कर देता है तमो गुण उसके ज्ञान का आवरण करने वाला सत्वम लघु प्रकाशतम उपस्टम चलम तमः तमीप सत्व गुण का लक्षण बताया गया सत्वम लघु सत्गुण होगा तो शरीर में फुर्ती रहेगी नहीं तो ये नहीं धम्म से बैठे हुए हैं गोवर के किसी देर की तरह से तो वो वो नहीं वो वो नहीं सत्य गुण जितना ज्यादा होगा शरीर में उतनी शरीर में फुटती सत्यम लघु सत्य गुण के द्वारा लाभ और चतुरता आती प्रकाशकम सत्य गुण प्रकाशक है और सत्य गुण स्तंभ माने सुख देने वाला ये तीन सत्य गुण के विशेषता है सत्वम लघु प्रकाशक और इष्ट लघु माने फूर्ति प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला और इष्ट माने प्रिय लगने वाला सत्य गुण के कारण कोई वस्तु लगती है प्रकाशक होती है माने उसकी छाती फैलती है और सत्य गुण के द्वारा लघु माने फूर्ति होती है उसमें जड़ता नहीं आती है उपष्टम्भ कम चलम च रजा रजोगुण के दो गुण हैं माने ढकने वाला जो वास्तविक वस्तु है उसको ले ढांक आती है तो वास्तविक वस्तु जाएगी आकाश का रंग घट जाएगा और चलन चल चंचलता उत्पन्न करने वाला फूर्ति होना एक अलग बात है और चंचलता कभी ये काम किया कभी वो काम काम कोई भी नहीं हो रहा तो वो रजुगुण की पूर्ति होगी तो अच्छा ये दो गुण उपष्टुण के हैं ढाकने तो वाला पैदा करना काम करने नहीं देगा और चंचल होकर छोड़ा फिर किया आधा किया आधा छोड़ा ये रजोगुण की पूर्ति है और गुरु और बारण मेल तमा के दो गुण है गुरु माने बस गोबर कहीं ढेर बन करके पड़ जाना तो गुरु माने भारी बन जाना कोई काम काज नहीं करना तो समझना तमोगुण आ गया जब तमोगुण आता है तो व्यक्ति पलंग के ऊपर बस सो रहा है मुर्दा बना हुआ गुरु भारू होकर गुरु और बारण में बारण माने उसकी जितनी भी प्रवृत्तियां है जो ज्ञान है वह बारण माने अवरुद्ध हो गया है पोषप हो गया सारा ज्ञान जहां पुष्प मिल जाता है ये तब बोलता है तो सांख्य कार का में सांख्य शास्त्र में तीनों गुणों के लक्षण किए गए जो सत्व गुण है उसका एक लक्षण है कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम कि लघु माने फूर्ति है प्रकाशक है इष्ट है एक ही गुण सत्वगुण उपष्टम्भतम चलम छ रजगुण के दो गुण्ट तो में ढाकने वाला है और चंचलता पैदा करने वाला है कोई काम को करने नहीं देगा लग और गुरु में कार्य को करना छोड़ देगा जड़ता आ जाएगा और वारण माने सोचने की पद्धति भी समाप्त हो जाएगी वारणता आ जाएगी ज्ञान समाप्त हो जाएगा ज्ञान बच जाए ये तमो का परंतु ये तीनों गुण काम करते हैं कैसे बोल प्रदीप वित जैसे दीपक में लो भी चाहिए दीपक में कहीं बत्ती भी चाहिए और दीपक में आधार पात्र भी चाहिए तीनों में से एक भी नहीं होगा एक भी गायब हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा तीनों को सदा मिलकर के ही काम करते हैं तो जगत में रजोगुण और कमोगुण इनकी निंदा की गई तो हमारे ब्रज की एक विशेषता है ज्ञान ज्ञान मार्ग मार्ग में रजो मार्ग में रजोगुण और और चंचलता माने से दूर हटाते हैं अज्ञान में दो होते ब्रज में जब गोरज उड़ती है तो रज उड़ती हुई देख करके ही गोपियां दौड़ दौड़ करके अपने छत्साली अठारह में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की माधुरी का दर्शन करती है यहां रज कृष्ण को मिलाने वाली ज्ञान मार्ग में रज ब्रह्म से दूर करता है रजोग पंत यहां पर गोरज कृष्ण से मिलाती है और ज्ञान मार्ग में तबोगुण वह ज्ञान से दूर करता है ब्रह्म से दूर करता है पंत ब्रज की स्थिति यह है कि जो जो अधेरा आता है प्रदोष काल आता है प्रदोष काल आते ही आठ बजकर के चौबीस मिनट होते ही श्री प्रिया जी आप अभिसार करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है शुक्ला का या का अधेरा बढ़ते ही अधेरा पूर्ण होते ही श्री प्रिया आप रास मंडल में श्यामचंद्र के वेदनाथ को सुन करके आती है तो संध्या का समय जो गोधूली का समय है वो रज कृष्ण का दर्शन कराने वाला और तम कृष्ण को मिलाने वाला है, है कहीं ऐसा मार्ग जो तमोगुण कृष्ण को मिलाए परंतु तो यहाँ पर तमोगुण कृष्ण को मिलाने वाला रजोगुण कृष्ण को मिलाने वाला तो वो ही कह रहे हैं कि इस प्रेम पतन की एक अद्भुत पद्धति है कि यहाँ तम एवं प्रकाशः जो जो अधेरा होगा त्यो त्यो कृष्ण तो का तो तो प्रकाशन होगा उसी का वर्णन करें हरिम उद्दीश्य रजो भर पुरुतो संगमयती अमु तमाम दिशा न पद्धति सर्व दिशा श्रुते हरिम उद्दिशते रजो भरा जब गोरज उठती है रजो भरा भर्मा के समूह गायों की खुर से उड़ी हुई गोधूली का समूह जब उठता है तो हरिम उद्दिश्य वो रजोगुण वो रज हरिम उद्देश्य हरि का दर्शन कराता यहां पर रजोगुण हरि का दर्शन कराने वाला है हरिम माने दिखाता है उद्देश्य दिखाता है, है। हरि को दिखाता है रजो भरा रज रजोगुण की अधिकता रज की अधिकता और संगमय की अम तमह जब अंधकार होता है तो श्री प्रिया जी शुक्ला का स्वरूप धारण करके श्री रास मंदल में के के साथ में में करने के लिए रास उपस्थित हो जाती हैं श्याम सुंदर की वैशी श्रवण करते ही सब गोपिकागर रास में उपस्थित हो जाती हैं तो संगमयती अमुम अमुम माने कृष्ण कोष्ण को मिलाता है तब बाम दिशा न पद्धति इस प्रकार ब्रज गोपा बन की जो पद्धति है हमारे ब्रज की पद्धति ये पद्धति न पद्धति सर्विश्रुति अपनी श्रुति को कहा जाता है कि वे सर्व दिशा सारा ज्ञान श्रुतियों में विद्यमान है विध धातु में घए प्रत्ये लगकर के वेद बना है अर्थात जानकारी जहां पर हो उसका नाम वेद जो विद्या प्रदान करे उसका नाम वेद विद धातु विद मान जानना किसी चीज़ को उससे ही वेद शब्द बना है तो ये जो वेद है श्रुति उन, वे भी ये पद्धति प्राप्त हुई है श्री रजोगुण और तमोगुण पर तत्व से मिला श्रुति तो ये कहती है रजोगुण तमोगुण का त्याग करो तब जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार होगा परंतु यहाँ उल्टी बात है कृष्ण का दर्शन कराने वाला और तमोगुण कृष्ण से मिलन कराने वाला के विराजमान ये यह यहाँ की प्रेम पतन की पद्धति ही अद्भुत हो होकर के विराजमानी लाल अद्भुत गोविंद जय जय गोपाल Shri Aham Hari Guru Jai Shri Ram. Nitya Guru Hari Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.